ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा सम्पन्न हुई ऋग्वेदीय शांति मंत्र का प्रथम हम लोग विचार करेंगे फिर ऐत्रे उपनिषद का विचार प्रारंभ होगा ऋग्वेदीय शांति मंत्र है में मनसी प्रतिष्ठिता जिसका प्रतिदिन हम लोग स्वाध्याय के प्रारंभ तथा स्वाध्याय के अंत में पाठ करते हैं अर्थानुसंधान पूर्वक मंत्रों का पाठ मन को अधिक समाहित करता है इसलिए मंत्र का अर्थ समझ करके मंत्र का उच्चारण अधिक लाभदायक माना गया है तो इस मंत्र का जो प्रथम वाक्य है वांग में मनसी प्रतिष्ठिता इसमें चार पद हैं वांग में मनसी और प्रतिष्ठिता जो द्वितीय पद है वह वांग तथा मनसी इन दोनों के बीच में पठित है तो उसका दोनों के साथ भी अन्वय होगा देहली दीप न्याय से इसलिए मे मनसी मे वांग प्रतिष्ठिता ऊपर से वाक्य बनाने के लिए एक तिगंत पद का अध्यय करना होगा क्योंकि व्याकरण शास्त्र के अनुसार केवल पद समूह वाक्य नहीं अपितु ऐसा एक पद भी हो तो वाक्य माना जाता है जो तिगंत है एक तिंग वाक्यम ये वाक्य का लक्षण ही है इसमें तिगंत कोई पद नहीं है वाक् प्रथमांत है मे श्रेष्ठ अंत है मामा के स्थान पर मे आदेश है ना मन सप्तमी है प्रतिष्ठा प्रतिष्ठिता प्रथमा है वाक्य विशेषण है तो सभी के सभी सुबंत ही है तिगंत एक भी पद नहीं है इसलिए सुबंत पद का समूह नहीं कहलाएगा वाक्य व्याकरण शास्त्र के अनुसार उसमें कम से कम एक िगंत पद भी होना चाहिए तो तिगंत पद का अध्यय कर दीजिए तो अन्वय होगा मे मनसि में वाक प्रतिष्ठिता भवतु। वांग मनसि प्रतिष्ठिता का अन्वय होगा मे मनसी मे वाक प्रतिष्ठिता भवतु ये एक वाक्य बना तो मैं यानी मम मे मनसी का अर्थ निकलेगा मेरे मन में, में वाक यानी मेरी वाणी प्रतिष्ठित हो जाए मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाए और भवतु में जो लोट लकार है वह आज्ञा में नहीं है अपितु प्रार्थना अर्थ में है प्रार्थना अर्थ में भी होता है ना लोट लकार वि लिंग लकार जिस अर्थ में होता है उन सब अर्थों में लोट लकार भी होता है लोट के सूत्र से इसलिए प्रार्थना अर्थ में यहां पर भवतु में लोट लकार समझना तो ये जिज्ञासु अपने जिज्ञास्य परमात्मा स्वरूप से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाए तो मन में वाणी की प्रतिष्ठा है कि जो मन सोच रहा है वही बोले तो माना जाता है वाणी मन में प्रतिष्ठित है और वाक से उपलक्षित बाकी इंद्रिया भी लेना इंद्रिय समूह मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाए का अर्थ है मेर, मेरा मन जो सोचता है वही मेरी वाणी उच्चारण कर ले और बाकी इंद्रिया उसी मन में आए हुए विचार के अनुसार वाणी ने किए हुए उच्चार का कार्यान्वयन करें तो इससे क्या होता है जो महात्मा का लक्षण बता है न मनस्कम कम वचस््यकम कर्मनेकम महात्मन तो जो मन में है वही वाणी में और वही कर्म में आ जाए आचरण में आ जाए यानी विचार उच्चार और आचार इनमें एक रूपता हो जाए तो माना जाता है महात्मा है और ये जो है वाणी मन एवं अन्य कर्मेन्द्रियों का एक साथ होना इन तीनों का व्यापार एक ही होना एक कार्यक्रम संघात में वह ब्रह्म विद्या उपयोगी है इसी से ब्रह्म विद्या प्रकट होती है और न तो सोच रहा है कुछ बोल रहा है कुछ और कर रहा है कुछ तो विचार उच्चार, उच्चार और आचार में वैलक्षण्य होने के कारण विलक्षणता होने के कारण विरोध होने के कारण ये है प्रतिबंधक ब्रह्म विद्या में उसे जिज्ञास से जो ब्रह्म तत्व है उसका आत्म रूप से अनुभव नहीं होता इसलिए यहां पर मैं ब्रह्म विद्या का अधिकारी बन जाऊं जिससे ब्रह्म विद्या प्रकट होती है ऐसे विचार उच्चार तथा आचरण वाला बनूं इस अभिप्राय से ये प्रथम वाक्य से प्रार्थना है ब्रह्म से जिज्ञासे ब्रह्म से कि मे मनसी मे वाक प्रतिष्ठिता भवतु और दूसरा वाक्य है मनो में वाची प्रतिष्ठित मन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचता है जिसका उच्चारण तथा आचरण संभव न हो ऐसे भी तो ऐसा मन का विचार सोचना व्यापार जो हम उच्चारण में नहीं ला सकते और आचरण में नहीं ला सकते ऐसे जो विचार हैं मन के वो भी हमारे मन में न आ जाए जैसे वाणी मनोनुकुल व्यापार ही कर ले वाणी से उपलक्षित सब इंद्रिया भी ऐसे मन भी वही सोचे जो ब्रह्म विद्या उपयोगी साधनों में हम अपने जीवन में उतार सके ऐसे साधन विषयक विचार ही मन में आ जाए इस दृष्टि से यहां पर ये यह कहा जा रहा है कि मैं वाची मे भवतु, भवतु क्रियापद का अध्यय यहां भी किया जाएगा तो मेरा मन भी उच्चार तथा आचार मैं समर्थ विचार करने वाला ही बने ये जो दो वाक्य से प्रार्थना की गई किस लिए की गई है वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए मन वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए ये जिस उद्देश्य से की गई उसका उद्देश्य यानी प्रयोजन बताया जा रहा है तीसरे वाक्य में ये दो वाक्य में तो साधन बताया गया है ना फल बताया जा रहा है तीसरे वाक्य में तीसरे वाक्य में है तीन पद आवी ही चार पद है इसमें भी आवी ही आवीर में ये थी। आवी ही आवीर में ये धी तो आवि ये गति नामक अव्यय है और जो गति तथा उपसर्ग संज्ञक होते हैं उनका धातु के पूर्व में प्रयोग होता है ते प्राग धातु के अनुसार गति संज्ञक तथा उपसर्ग संजक शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो वाक्य में जो धातु यानी क्रिया का वाचक पद होगा उसके पूर्व में अन्वय होगा पूर्व में प्रयोग होगा अनुभवती प्रभवती इत्यादि में जैसे प्र उपसर्ग का भगवती क्रियापद के पूर्व में अनुपर्ग का पूर्व में प्रयोग हो रहा ना। है ना ऐसे गति संज्ञक है अव्य आवि और दो बार आवी शब्द का प्रयोग है एक शुरू में आवी आवी है आवीर आभी और एक दूसरा आवीर है तो पहला जो आवी शब्द है वो संबोधन है हे आवी ऐसा संबोधन है और आवी शब्द का अर्थ होता है प्रकाश और प्रकृत में भौतिक प्रकाश नहीं लेना आवी शब्द का अर्थ होगा चेतन प्रकाश चित प्रकाश यानी ब्रह्म चेतन परमात्मा हे आवि ये संबोधन हुआ तो यानी हे चिद्रूप ब्रह्मन, ये संबोधन हुआ और मैं चतुर्थी के स्थान पर मध्यम के स्थान पर मे आदेश हुआ है चतुर्थी में मध्यम बनता है ना उसके स्थान पर अनुवादेश में, में आदेश हुआ दशमम के स्थान पर पूर्ववाक्य में मे आदेश हुआ था तो मह्यम में का अर्थ निकलेगा मह्यम यानी मेरे लिए हे आवी मे आवीरे तो जो आवीर है ना आवीर में यहां पर तो मे को तो पहले लीजिए मह्यम और ये धी क्रियापद के पहले आवीर आएगा तो मह्यम आवीर ये धी ये थी एक धातु का रूप है इनगतो इनगतो का ये थी और अस का क्या बनता है लोट लकार के मध्यम पुरुष में अस धातु का असुवी धातु है ना एक उसका लोट लकार में क्या बनेगा आ? क्या अस धातु का क्या बनता है आ? उसका तो लोट लकार में इनगतों का ये ही बनता है आंग उपसर्ग होगा तो नहीं तो यही शिवे ही में आंग उपसर्ग पूर्व इनगतों का इनगतों का लोट लकार का रूप है ना शिवे ही तो पर रूप का आदेश हुआ है स्थानीय आदेश मान करके लघु में उदाहरण आता है ना और ये भी है अस धातु का रूप लोट लकार का तो आविरेधी का मतलब होगा आविर्भवतु आविरेधी का अर्थ है आविर्भवतु भवतु, भवतु नहीं आविर्भव लोट लकार का मध्यम पुरुष है ना इसलिए भव होगा भव तू तो प्रथम पुरुष में होगा तो हे आवि मह आविरेधी यानी आविर भव ये अन्वय तो समझ में आया ना तो अर्थ होगा हे चिद्रुप ब्रह्मण ऐसा ब्रह्म का संबोधन है आवि करके और फिर ये कहा जा रहा है कि मे यानी हम जिज्ञासवे आविर्भव आविर्भव का अर्थ है प्रगट हुई जिज्ञासु है वो किसके लिए प्रगट रहता है यानि प्रगट होना है अभिव्यक्त होना किस लिए किसके लिए अभिव्यक्त होता है किसके लिए आवृत्त ही रहता है अनभिव्यक्त ही रहता है ब्रह्म यद्यपि सबका स्वरूप है ब्रह्म सबका स्वरूप है ना लेकिन किसी के लिए होता है प्रगट किसी के लिए अप्रगट तो ज्ञानी के लिए तो प्रगट है आत्म रूप से आवी जिनको मय के रूप में ब्रह्म का निरंतर स्पुरन हो रहा है जो ब्रह्मनिष्ठ है माना जाता है उनके लिए ब्रह्म आविर्भूत है अभिव्यक्त है प्रकट है और ब्रह्म हमारी आत्मा होते हुए भी स्वरूप होता हुआ भी यदि हमें उस ब्रह्म रूपता की अनुभूति नहीं हो रही है तो माना जाता है ब्रह्म हमारे लिए प्रगट नहीं है अप्रगट है हमारा ब्रह्म स्वरूप तो ओ ब्रह्म के लिए प्रार्थना की जा ब्रह्म से प्रार्थना की जा रही है कि आप मेरे लिए प्रगट हुई है तो ब्रह्म जब कभी प्रगट होगा जिसके लिए भी तो किस रूप में प्रकट होगा आत्म रूप से मैं के रूप में अजिज्ञासु में जिज्ञास जिज्ञासु की जिज्ञासा जब अति तीव्र हो जाती है तो भगवान ने गीता में प्र, प्रतिज्ञा की है तेषा एववाकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशा आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता तो मैं आत्म हो जाता हूं उनका उनके आत्म होना है मैं के रूप में उनकी अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होना और यही मुंडक तथा कठ श्रुति भी बताती है तस्येश आत्मा विणुते तनुम स्वाम तो ये आत्मा करके वहां पर जिसको कहा गया है परमात्मा को उसी को यहां पर आवी करके संबोधित किया है कठ श्रुति तथा मुंडक श्रुति जिसे आत्मा शब्द से कह रही है उसे यहां पर इस शांति मंत्र में आवि शब्द से कहा जा रहा है पहले वाले शब्द से तो हे ये अविज है ब्रह्म और वो क्या करते हैं तो ने उस जिज्ञासु के लिए अनावृत हो जाते हैं स्वाम विवृणुत अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्रकट करता हैं अभिव्यक्त करता हैं का मतलब उसकी बुद्धि में जो आवरण नामक दोष है उसे हटा देते हैं उसकी अहम में अभिव्यक्त हो करके उसी के लिए प्रार्थना है कि आप मेरी अहम में अभिव्यक्त हो करके आवरण नामक दोष जो प्रत्येक अभिन्न आप हैं, इस विषय अज्ञान है आवरण है इस आवरण को मिटा दीजिए आवरण मिट गया तो परमात्मा अभिव्यक्त ही है तो इसलिए ये कहा कि आवीर ही आवीर ये भी मैं यानी मह्यम तो इस प्रकार ये तीसरा वाक्य हुआ चौथा वाक्य है परमात्मा अभिव्यक्ति का परमात्मा अभिव्यक्ति है परमात्मा की मय के रूप में अनुभूति जिसे प्रमा कहा जाता है यथार्थ ज्ञान कहा जाता है तो परमात्मा का मय के रूप में अनुभव रूप प्रमा का साधन माना गया है प्रमाण को प्रमाण उसका साधन है प्रमाण से प्रमा होती है इसलिए प्रमाण का लक्षण ही है प्रमा करणत्वम प्रमाणत्वम प्रमा का जो करण बने साधन बने उसे कहा कहा जाता है प्रमाण तो परमात्मा का मय के रूप में अनुभव रूपा प्रमा का साधन हो जाएगा कौन ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति जिस प्रमाण से होगी उस प्रमाण को कहा जाएगा तो ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति कराने वाला प्रमाण छह प्रमाणों में से कौन है केवल उपनिषद अनेवेद इसलिए कहा जाता है तंतु औपनिषद पुरुषम पृछामी वो औपनिषद पुरुष है का मतलब वो उपनिषदों से जाना जाता है जिसको उसे कहा जाता है औपनिषद चाक्षुष कहा जाता है चक्षु से जिसको जाना जाए वह चाक्षसूष श्रवण इंद्रिय से जिसको जाना जाता है वो श्रावण राशन इंद्रिय से जिसको जाना जाए वह रासन ऐसे उपनिषदों से जिसे जाना जाए वह हो जाएगा औपनिषद और उपनिषद है वेद इसलिए ये कहते हैं कि मे ये वेदस्य वेदस्य मणिस्थ चौथा वाक्य है ना स्थ अलग अलग छपा है कि एक पद है एक पद है ऐसे छपा अलग अलग होने पर भी आनी कौन सी धातु है आ? धातु पुरश्राम कौन सा है वो तो पुरुष बता अस अस धातु नीय प्रापण आंग उपसर्ग है लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक द्विवचन है भव, भवतु भवतः भवतः ऐसा आता है ना, वो तो उसमें प्रथम पुरुष में और इसमें स्थ और थ ऐसा होता है तो ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है लोट लकार का ही तो मे यहां पर भी मे का अर्थ निकलेगा मह्यम चतुर्थी में ही है चतुर्थी के स्थान पर मे आदेश हुआ या षष्टी भी मान सकते हैं ऊपर से शुरू में जो दो वाक्य थे वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम इन वाक्यों में जिन वाक तथा मन की चर्चा की हुई है उन दोनों को यहां पर इस वाक्य में लिया प्रथमा का द्विवचन बना दीजिए वांग मनसी ऐसा ठीक और मे का उन्हीं के साथ अन्वय कर दीजिए मे वांग मनसी मेरे मेरी वाणी तथा मन ये दोनों आनी स्थ ये द्विवचन है ना द्विवचन होने से वो करता हो जाएंगे प्रथमा द्विवचनांत वांग मनसी मे वांग मनसी वेदस्य आनिस्थ ये ध्यान में आ? तो मेरे वाक और मन वेद के प्रापक बन जाए निय प्रापन धातु है ना आंगसर्ग है तो असमंतात यह अर्थ निकलेगा कि आसमनतात् अर्थ है वेदों का तात्पर्य विषय जो है उसके ज्ञान कराने वाले यानी वेदों के तात्पर्य अर्थ के अनुकूल वेद वाक्यों को मेरे लिए लाने वाले बने प्रमाण के प्रापक बन जाए वेद शब्द से लेना है प्रमाण वेद ये प्रमाण है ना उसमें ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति में तो ब्रह्मात्म एक अनुभूति का प्रमाणभूत जो वेद है उसे मेरे लिए प्राप्त कराने वाले बने मेरे मन और वाणी ये वेदस्य वेदस् आनीस्थ वाक्य का अर्थ निकलेगा ये ध्यान में आया ना आगे है श्रुतम में मा प्रहासी तो श्रुतम यानी विचारितम श्रवण तो विचार है ना और श्रवण का जो विषय है उसे श्रोतम कहा जाएगा श्रुतम यानी विचारितम तो विचारित जो वेद है उपक्रम उपसंगार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर वेदों का जो तात्पर्य अवधारण हुआ है वेदों का श्रवण कहा जाता है वेदों के तात्पर्य विषय अर्थ निर्णय पर्यवसायी विचार को किसी ग्रंथ का हम श्रवण कर रहे हैं का मतलब है उस ग्रंथ का जो तात्पर्य विषय है उस विषय के ज्ञान पर्यवसायी ग्रंथ का विचार कर रहे हैं ग्रंथ प्रतिपादित अर्थ ज्ञान वसायी ग्रंथ का विचार यह श्रवण कहलाता है तो श्रुतम का अर्थ है विचारितम यह विशेषण किसका है ओ और उसे लेना ज्ञान को एक प्रकार से जो श्रावणज ज्ञान हुआ वेद विचार से ज्ञान हुआ वह ज्ञान यदि श्रवण मात्र से ज्ञान होता है उत्तम अधिकारी को और वो ऐसा ज्ञान होता जो फल पर्यवसायी ज्ञान होता है फल पर्यवसायी ज्ञान का अर्थ है आवरण निवर्तक ज्ञान जो अनादि आवरण है असत्वापादक और आभाक उसका निवर्तक साक्षात्कार ये विचारित वेद वाक्य मात्र से होता है उत्तम अधिकारी को और उत्तम अधिकारी बनता है पहले जन्मों की साधना से अनेकों जन्मों से साधना करते करते ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कोई दोष नहीं रहा केवल भावी प्रतिबंध जैसा था वामदेव ऋषि जी का जैसे ऐसा किसी किसी का कोई प्रतिबंध दोष भावी रहा उसके कारण जन्म हुआ तो वेदांत श्रवण मात्र से ही उसे आम ब्रह्मास्मी बोध हो जाता है यदि संशय विपर्य रहित बुद्धि है तो और संशय है तो मनन की जरूरत पड़ती है और वेदांत विषयक वेदांत के विषय वीशे विषयक विपर्य है तो निदिध्यासन की भी जरूरत पड़ती है इसलिए सबको मनन निदिध्यासन की आवश्यकता होगी ही ऐसा नहीं श्रवण के बाद भी संशय वेदांत अर्थ विषयक रहा यदि तो मनन और वी परे रहा तो निधिध्यासन और अन्यथा था श्रवण मात्र से ही अन्यथा का मतलब संसय विपर्य रहित बुद्धि वाले व्यक्ति को श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्माष्टमी बोध हो जाता है तो उसका तो फिर वो बोध आभानापादक आवरण को मिटा करके स्वयं भी निवृत्त होता और फिर उसे कभी आत्मस्वरूप का विस्मरण नहीं होता ऐसे अधिकारी की ये प्रार्थना नहीं है जो चौथा वाक्य है चौथा क्या? पांचवा या चौथा ही है चौथा। और ये तो हुआ, पांचवा है। श्रुतम में माँ प्रहासी इस वाक्य से प्रार्थना करने वाला वह है जिसे श्रवण मात्र से आवरण नामक दोष का निवर्तक साक्षात्कार नहीं हुआ वेदांत प्रतिपाद्य विषय वीशे, विषयक संशय या विपर्य बुद्धि में विद्यमान है ऐसे व्यक्ति को ऐसा जिज्ञासु शब्दित जो परमात्मा है उनसे प्रार्थना कर रहा है कि मे श्रुतम मा प्रहासी तो ये जो विचारित वेदांत है या वेदांत से जो शब्दार्थ ज्ञान हुआ है परोक्ष ज्ञान हुआ है वो भी परोक्ष ज्ञान सबसे संशय सहित है तो भूलने की संभावना होती है तो जब विचार करते हैं वेदांत का स्वाध्याय में बैठते हैं तो बिल्कुल लगता है कि जो वेदांत बता रहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म पर सही है ऐसा लगता है और स्वाध्याय से निकले तो तुरंत फिर द्वैत जो अनात्म वस्तुएं हैं वह सत्य प्रतीत होने लगती हैं। तो माना जाता है वेदांत श्रवण जनित जो ज्ञान है उसका विस्मरण हो गया उसके श्रवण ने उसका प्रहान कर दिया तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि मे श्रुतम माप्रहासी तो मेरे मुझे जो श्रवण से उपलब्ध ज्ञान है वह माप्रहासी का अर्थ है त्याग न करें वह त्यागे धातु से ये प्रहासी बना न प्रहासी है मध्यम पुरुष का एक वचन इसका कर्ता है श्रुतम तो मेरा ज्ञान श्रवण जनित मेरा ज्ञान मुझे त्यागे न तो ज्ञान त्यागेगा का मतलब है उसका विस्मरण हो जाएगा कुछ दिनों बाद बुद्धि से ऐसा निकल जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा व्यवहार करते करते कि हम ब्रह्म हैं जग द्वैत मिथ्या हैं ब्रह्म सत्य है और हम सत्य ब्रह्म का ही ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप ही है ये जो वेदांत से प्राप्त ज्ञान है यह किसी को त्याग देता है का मतलब है कि वह विस्मृत हो जाता है लेकिन यह मां निषेध अर्थ में है तो मां प्रहासी का अर्थ है कि उस ज्ञान का विस्मरण मुझे न हो यदि विस्मरण हुआ तो माना जाता है ज्ञान ने छोड़ दिया और यह श्रुतम मां प्रहासी का है कि श्रवण जन्य ज्ञान को मैं न त्यागू लेकिन मैं न त्यागू ये इसलिए नहीं होगा कि मध्यम पुरुष है ना उत्तम पुरुष होता फिर प्रहासी ये द्विवत क्या मध्यम पुरुष है इसलिए श्रोतम ही करता होगा और आगे हैं है अनित संदधामी तो ये जो अधीत हैं यानी वेदांत विचारित वेदांत है तो वेदांत का विचार हुआ का मतलब फल परसाई विचार हुआ और फल है ज्ञान तो जो परोक्ष ज्ञान हुआ है वेदांत का उसे अपरोक्ष में परिणत करने के लिए मैं क्या करूं तो आधीत एक कर्मणि अर्थ में अक्त प्रत्यय है न एक, एक स्मरणीय धातु से अधि उपर्गपूर्वक अक्त प्रत्यय होने के बाद अधिक बना तो स्मृत ये अर्थ निकलेगा उसका स्मरण का विषय तो स्मरण का विषय कौन वेदांतार्थ और वेदांतार्थ है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म व न अपर तो आने न तो इस वेदांत अर्थ के स्मरण से मैं क्या करूं तो अहो संदा मी तो अधित में भावार्थ में भी कत्यय तो मान सकते हैं तो उस समय अधित का निकलेगा स्मरण किसका स्मरण तो वेदांतार्थ का स्मरण तो वेदांतार्थ के स्मरण से ही मैं क्या करूं अहो अहोरात्री संदधामी का अर्थ निकलता है जोड़ू यहां संदधामी उत्तम पुरुष होने से करता हो जाएगा अहम अहम का वाक्य में प्रयोग नहीं है तो भी वही करता हो जाएगा और ये जो है अहम अन आधित न अोरात्र दधामी का मतलब होगा मैं वेदांत अर्थ चिंतन से दिन को रात्रि के साथ जोड़ू रात्रि को दिन के साथ जोड़ू का मतलब है कि दिन रात अर्थात जग रहा हूं तो एक ही व्यापार मेरे मन में होता रहे और वो व्यापार क्या वेदांतार्थ अर्थ चिंतन वेदांत अर्थ के स्मरण में ही मेरा समय व्यतीत हो जाए ये अहोरात्रान संधामी अने न अहो अहोरात्रान संधामी अहो से प्रार्थना है जैसे अन्य वचन में कहा जाता है कि आसुप्ते राम कालम नए वेदांत चिंतया नवसरम किंचित दिनागति ये यहां पर इस वाक्य से प्रार्थना है कि दिन रात मेरे से वेदांतार्थ का ही चिंतन हो जाए उससे क्या होगा तो जो श्रोत हैं वह बना रहेगा उसका त्याग, वो त्याग त्याग नहीं होगा उसका वो हमको नहीं त्यागेगा हमारी बुद्धि में उसका बना रहना ही उसका हमारा त्याग न करना है उसके द्वारा इसके लिए आगे और भी साधन बताते हैं कि रीतम वदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी तो जो व्यावहारिक सत्य है उसका भी उसी का मैं व्यवहार काल में वदन करने वाला बनू वदन यानि उच्चारण बोलने वाला और सत्यम वदिष्यामि से परमार्थ सत्य को लीजिए यदि व्यवहार करना पड़े तो व्यवहार काल में व्यवहारिक सत्य को ही बोल सकू और जब वेदांत का वेदांत की चर्चा होगी तो परमार्थ सत्य विषय ही वाक्यों का उच्चारण मेरे बुद्धि से वाणी से हो जाए वदिष्यामि। और तन माम अवतु तो तत शब्द आवी का परामर्शक है आवी यानी ब्रह्म तो आवी स्वरूप ब्रह्म माम अवतु मेरी रक्षा करें और तद वक्तारम अवतु वह आवी स्वरूप ब्रह्म वक्ता की रक्षा करें तो मेरी रक्षा का मतलब मेरे जिज मैं जिज्ञासु हूं और जिज्ञासु की रक्षा होती है जिज्ञासा की पूर्ति होने पर तो जिज्ञासु मुझे ज्ञान प्रदान करके मेरी रक्षा करें वो आवि स्वरूप परमात्मा और तदवक्तारम अवतु का अर्थ है ओ तद विज्ञानार्थम सगुरु गच्छे समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रुति कहती है ना तो ज्ञान प्राप्त तो होगा वक्ता से लेकिन कैसे वक्ता से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से इसलिए वक्ता में यानी आचार्य में मेरे ज्ञान उपयोगी श्रोत्रियत्व तथा ब्रह्मनिष्ठा प्रदान करके आचार्य की भी रक्षा करें यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य न हो तो जिज्ञासुकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पाएगी तो आचार्य में श्रोत्रियता ब्रह्मनिष्ठता का आधान करके आचार्यत्व की रक्षा आचार्य के और जिज्ञासु के जिज्ञास की रक्षा हो जाएगी ज्ञान प्रदान करके अब बाकी वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम ये जो दो बार उच्चारण है इन दोनों के प्रति विशेष अवधान परमात्मा का आकर्षित करने के लिए जिसके प्रति सामने वाले के चित्तों को अधिक ए, एकत्रित करना हो आकर्षित करना हो तो दो बार उसका उच्चारण करने की पद्धति होती है ना दो बार उच्चारण कर लिया। और ज्ञान आचार्यत्व के अधीन होने के कारण आचार्य के लिए अवतु अक्तारंभ तीन बार कहा तो इस प्रकार ये शांति मंत्र का अर्थ पूरा हो जाता है और ओम शांति शांति शांति ये जो तीन बार उच्चारण है वह आध्यात्मिक आधि भौतिक आधिदैविक त्रिविध तापों की निवृत्ति के उद्देश्य है अब ये जो भाष्य मूल मंत्र है इसका इसकी अवतरण टीका है इस टीका को हम लोग कल देखते हैं और फिर मूल का अर्थ करते हैं तो